पवन सुत हनुमानी बोलो भाई सब शांत नी संख्या इक्कीस के बाद शिवल रंच मुनि समुदाय, साहस जासु चरण शिवकाई सास दूत हो कुल बोरा आय से मतूर बिहर नोरा सुनी कठोर बानी कफिकेरी तो तो तो तो तो दसान तरेरी तब कठिन बचन सब साऊ मैं नीति धर्म में जानत कपिधर्मशीलता तोरी हम सुनीकृत पर प्रिय चोरी देखी नयन दूत रखबारी रख रख दूरी न मरहू धर्म व्रत भारी तुभा तुभा कान के बिनु भगनि निहारी क्षमा की नुम धर्म विचारी धर्मशीलता दा तब जग जागी बावा वादर सुहम जन जलपशि जल जंतु जल कपी सठ विलोक मम वाऊ लोकाल बल विपुल ती ग्रशन हेतु सब राओ सु नभ शर मम कर, कर कमलन पर करिपास शोभत भय मराल शंभुषित कैलाश सहित कैलाश श्या पर रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय स्मरण करें फिर ये लंका रावण की सभा और उसमें अंगद उपस्थित है वहां रावण और अंगद के बीच में वार्ता संघ अंगद भगवान राम के दूत बनकर रावण के पास गए राम ने उसका परिचय पूछा तो अंगद ने अपना परिचय बाल का पुत्र होने के नाते बताया और बाल की और रावण की मित्रता रही उसका भी संकेत किया और ये भी बताया कि हम इसलिए आए कि तुम्हारा जिससे कि हित तो हो वो बताने के लिए आए, और अंगद ने कहा भी कि तुम अपने भगवान सीता सीता जी का जो हरण कर लाए हो जगदम्बा हैं, उनको भगवान श्री राम जी तो तो को समर्पित कर दो तो तुमको फिर विश्राम शांति मिलेगी नहीं तो तुम तुम्हारा विनाश निश्चित है रामा जो है वो हो उस पर क्रोध होता रहता है बार बार क्रोध करता है उसके ऊपर और कल देख रहे थे तो अंत में कहा कि अंगद क्र की तुम अपने वंश में कुल की करने वाले पैदा हुए तो अंगज उसका उत्तर दे रहे हैं कि हम कुल का नाश करने वाले हैं और तुम अपने कुल की बड़ा बढ़ाने वाले हो ये देखो कैसी बात तुम बोलते हो ये तो जिसके की दो आंखें दो कान होते हैं वो भी ऐसी बात नहीं कह सकता तुम्हारे तो बीस बीस कान बीस बीस आंखें हैं तुम तो ये बात जो कैसे कहते हो अब देखो इसमें जो प्रसंग खलता है तो तुलसीदास जब भी वर्णन अंगद और रावण के बीच में वार्तालाप होता है तो वैश्वत ये कहते देखो दोनों कैसी तू तड़ाका हो रही है बस दोनों तो का एक दूसरे बात करें जैसा वो उत्तर जैसा तो उनका जवाब ऐसे दे रहे हैं लेकिन इतनी मात्र बात नहीं है ये तो और कोई ग्रंथ होते इस प्रकार के तो उनमें भली ऐसी बातें होती रामचरिक मानस है इसमें जहां कुछ बात है वो कुछ न कुछ जय वो जो हेरात्मक दिद से निषेधात्मक दिद से धर्म और अध्यात्मिक बात की कहना खाने कहीं तो निषेधात्मक विद्धि से कहेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए उचित नहीं है गलत है तो समझाना चाहते हैं और कहीं ये बताना चाहते हैं यही ठीक है ऐसा होना चाहिए तो इस प्रसंग में जो ये कल हुआ कि तो अंगत कहता है कि देखो तो हमारे मन में भेद बुद्धि उत्पन्न करना चाहते हो ये तुम्हारी मूर्खता की बात है <coughs> ये ऐसे है कि जैसे संसार में आध्यात्मिक जीवन जीने वाले भगवान की भक्ति रचने वाले परमात्मा में समर्पण भाव से निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति धर्म में आचरण करने वाले व्यक्ति हैं उनको देखकर करके संसारी व्यक्ति जो छल कपल करने वाले सबसे तो बड़ा राष्ट्र तो है जिंदा तो है ये समझते हम बड़े समझदार हैं और हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र है हम दुनिया भर को थक सकते हैं धोखा दे सकते हैं हमारे समानधरा दुनिया में कौन होगा और ये आध्यात्मिक पुरुष क्या विचारी कुछ नहीं डरते डराते हैं ये और उनसे कुछ करे सही नहीं होता इस प्रकार से उनकी निंदा है तो ये उसका जो है देखो उत्तर क्या है उसका ये कहते हैं कि जिसके कहने में भगवान की भक्ति नहीं आई और का ज्ञान सही सही हृदय में बैठा नहीं कच्ची बुद्धि के व्यक्ति हों तो संसारी लोग उनको फंसला लेंगे तो कभी कभी लोग आध्यात्मिक पुरुष ऐसे जो मानव धनी सम्पन्न व्यक्ति भी हैं किसी नीचे पद पर भी हैं पर वे लोग अगर किसी धार्मिक व्यक्ति को इस प्रकार से बोलते हैं तो वो सहन भी जाएगा कहेगी कि हाँ देखो ये हमारी निंदा करते हैं और ऐसा हो भी सकता है भाई ये तो बड़े आदमी है ये तो सही भी कहते होंगे तो अपने आप को उसमें संकोच उसके मन में हो सकता है लेकिन जिसके कहदे में भगवान की भक्ति आ जाए ज्ञान आ जाए और भीतर से आत्मबल उसका पड़ जाए आंतरिक विश्वास जागृत हो जाए तो फिर ऐसी बातें उसके ऊपर असर नहीं करते वो देखते समझता है कि ये समझ व्यक्ति हैं विष्व में लिप्त हैं कहीं भी धन संपत्ति और तब इनको प्राप्त हो गए हों लेकिन इनमें कुछ तब तो कुछ भी नहीं है ये सब मेरे खोखले व्यक्ति हैं तो अंदर का उत्तर इसी प्रकार का है वो आगे उसी की बात को उत्तर का आगे बढ़ाते हुए कहता है इससे ब्रम के मुनि समुदायी चाहत जाहत चरण से उकाई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि देवता इत्या सब, ये सब जिसकी की सेवा का अवसर चाहते हैं लेकिन उनको सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता सात दूत हुई हम कुल बोरा उसी को यदि हमको अवसर प्राप्त हुआ कि तो उसकी सेवा का हमको अवसर प्राप्त हुआ उसके अगर हम दूत बने तो तुम कहते हो कि हमने तो हमने कुल बोर दिया है? हमने हमने अपने कुल को डुबा दिया या अपने नाश कर दिया तो कहते ऐसे ही मती पूरे बिहार में तोड़ा तब तो ऐसी अगर तुम्हारी बुद्धि है तो तुम्हारे हृदय फट क्यों नहीं जाता मैंने तुम तो ये बहुत ही ये सुधे तो बहुत ही इस बात को लेकर के नासमझी की बातें करते हो तुम्हें तो लज्जित होना चाहिए तुम्हें तो जो है अपने आपको शर्म आनी चाहिए तुमको कि तुम ऐसी बातें करते हो इतने समझदार होकर के भी संकेत ये भी है कि रावण शंकर जी की पूजा करता रहा और उनकी कृपा से उससे बहुत ही प्राप्त हो उनकी ब्रह्मा जी की भी पूजा की ये देखते हैं कि शंकर जी हों ब्रह्मा जी हों तो ये दो प्रकार के फल देने वाले हैं अगर कोई भौतिक कामना करके उनकी उपासना इत्यादि करता है तो वो भौतिक सुख दे देते हैं भौतिक समृद्धि इत्यादि दे, दे देते हैं और यदि उनकी उपासना कोई परमात्म से करे तो फिर वो ज्ञान भी देते हैं पंक्ति भी देते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी खोल देते हैं दोनों प्रकार की क्षति है रावण में शंकर जी की और ब्रह्मांड जी की पूजा जो की वो हो उसका उद्देश्य तीनों लोगों को मैं स्वामी हो जाऊं ये शरीर मेरा कोई ना मारे न मारे हम मैं अमर हो जाऊं सबके ऊपर मेरा शासन हो जाए मैंने ये अधिक से अधिक भौतिक सम्पत्ति जो हो सकती है तो वही चाहना उसने की लेकिन वो ये भूल गया कि शंकर जी भी किसी की आराधना करते हैं किसी की पूजा करते हैं तो ऐसा थोड़ा ही अब शंकर जी या रावण की पूजा करने लगेंगे है? कि तुम बहुत बड़े आत्म हो गए हमने तुमको बरदान दे दिया अब तुम्हारा जरावर हो गए गया हम तुम्हारी पूजा करेंगे अरे शंकर जी तो जिसकी पूजा करने वाले जिस भगवान की परमात्मा की आराधना चिंतन करने वाले हैं उसी की करेंगे ब्रह्मा जी किसका जो है गुरुगान गायेंगे उसी परमात्मा गुणगान गाएंगे तो रावण भी तो थोड़े गुणगान गायेंगे और यही अन्य कहता है कि जिनकी, जिनकी की बल से तुम संपत्ति धन सम्पत्ति इत्यादि प्राप्त कर ली जिनकी उपासना और बल से वह स्वयं ही जिस पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना पूजा में लगे रहते हैं उसकी सेवा चाहते हैं और उनको प्राप्त नहीं होती उन्हीं तो हमें सेवा का करने का अवसर प्राप्त हुआ तो दूध हम बने तो ये कोई साधारण बात है ये तो बड़े मुश्किल से लोगों को प्राप्त होती है बड़े भाग्य से प्राप्त होती है आ? और ऐसी स्थिति तो को प्राप्त करके अभी तुम कहो हमने कुल बोरा तो ये तो को हमने कोई चोरी नहीं कि डाका डाला कि कोई हमने ऐसा कार्य किया दुष्कर्म को या जिसके कारण तुम तो हमारी निंदा करो ये तो बहुत श्रेष्ठ कार्य हमने किया <coughs> तो जब अंगज ने इस प्रकार से कहा तब तो देखो तो रावण अपनी धर्मशीलता की बात कहता है कहता मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ तुम क्या समझते हो मुझे साधारण तो व्यक्ति समझते हो है कसन कठोर दानी कपिचेरी मैंने अंडत की कठोर बात सुन करके कहा तो दसान करेरी रावण ने अपने आंखें तीरी करके क्र करके अंडत से इस प्रकार से कहा तो कहता है कि खल तब कठिन वचन सबसाह में तुम्हारे ये जो कठोर वचन बोल रहा हो ये सब मैं सहन कर रहा हूं क्यों सहन कर रहा हूं उसका कारण बताता है कि नीत धर्म में जानते आहूं मैं नीत और धर्म को जानता हूं इसलिए बस इतना ही रावण बोल पाया और अंग उसका उत्तर बोलने लगते हैं रावण का तात्पर्य क्या कि मैं नीति को भी जानता हूं धर्म को भी जानता हूं तो नीति और धर्म ये है कि जैसे दूत है ये दूत या वो इसको मारना नहीं चाहिए ये राजनीति का ये है कि दूट जो है वो सत्यवादी होता है जैसा उसके मालिक ने कहा वैसा ही दूट वचन बोल देता है तो अब जो, जो बचन दूट के होते हैं वे दूध के अपने नहीं है वे होते हैं उसके स्वामी के इसलिए अगर सुनने वाले व्यक्ति को क्रोध आ रहे या कोई उत्तर देना चाहता हो तो वो उसके स्वामी को उत्तर दे और उसके ऊपर अपना क्रोध दिखा ले दूध के ऊपर क्रोध दिखाना या तो उसको उत्तर देना उसके लिए व्यस्त है ये नीति है इसलिए रावण कहता मैं जानता हूं तुम तो बूत मात्र हो इसलिए तुमको मारना डांटना और क्या करना है इसलिए इस नीति के कारण मैं कठोर वचन भी तुम्हारे सह लेता हूं और जो कुछ मुझे कहना है वो तो मानो हम तुम्हारे जो मालिक है तुम्हारा उसके लिए मैं कहूंगा तो ये उसकी नीति लेकिन वो नीति के साथ धर्म भी जोड़ देता है नीत धर्म में जानता चाहूं ये नीत भले ही हो राजनीतिक की बात लेकिन धर्म रावण को अब उसको रावण के अगर परीक्षा करो तो रावण में कितनी नैतिकता है और रावण में कितना धर्म है ये अंदर को है इसलिए है, फिर उसके खुलासा अंगत कर देते हैं कि तुम्हारा नीत और धर्म क्या है तो अपने मन में समझते हो बड़ी नीतज्ञ हो तो अपने मन में समझते बड़े धर्मज्ञ लेकिन तुम्हारी नीत और धर्म बिल्कुल गलत जब व्यक्ति कोई स्वार्थी व्यक्ति होता है अहंकारिक व्यक्ति होता है तो जो अधर्म का आचरण करता है उसे भी धर्म बना देता है क्या देता यही धर्म है जो अनैतिक कार्य करता है उसको भी बता देता है यही नीति है इसलिए नीति और धर्म तभी सत्य माने जाते हैं और सार्थ सम्मत में व्यक्ति प्राय अहंकार में होते हैं इसलिए नीति और धर्म अगर अहंकारी व्यक्ति अपना अर्थ लगाएगा तो उन अर्थ उसका लगेगा जैसे रामन लगा लेता है अपना नीत और धर्म का मैं तो नीत धर्म को जानता हूं बोलता है लेकिन नीत धर्म है क्या वास्तव में क्या है वो जो रामन जो समझता है उससे बिल्कुल विपरीत है इसलिए अब यहाँ नीत धर्म की बात आ जाती है तो उसको ठीक ठीक उसका ठीक ठीक स्वरूप क्या है ये अंदर प्रस्तुत करते हैं और एक प्रकार से कटाक्ष करते हैं अब जितनी बात होती है वो बात जो है ऐसी नहीं कि जैसा बोला गया उसी प्रकार के शब्दों में बोल दिया इसमें बक्रोक्तियां कहलाती हैं ये बकरोक्ति रूप में टीढ़ी टीढ़ी बातें करते हैं वो आगे चल करके कह भी देते हैं तुलसी राजी के अंदर जो है वो मक्रोक्तियों के धनुष के ऊपर से अपने वचन रूपी बाह चलाता है और रावण के हृदय में लगते हैं तो रावण अपनी युक्तियों के द्वारा उसको सरसी से पकड़ करके खींचता है तो माने ये इस प्रकार से टेड़ी टेड़ी बातें बोली जाती हैं इन टेढ़े बातों में बोला कुछ जाता है अर्थ कुछ और हुआ करता है।, है जैसे किसी व्यक्ति को दिखाई न दे क्या कमल लैंड तुम्हारे हैं कैसे सुंदर तुम्हारी नेत्र अब कैसे सुंदर नेत्र भी प्रशंसा कर रहा है इसके माने क्या हुआ कतुमंद तुम्हें दिखाई नहीं देता तब तो जब विपरीत अर्थ होता है ये व्यंजना कहलाता है वो व्यंजना के अर्थ में देखोगे अंदर किस प्रकार बोलता है और उसका अर्थ बिल्कुल विपरीत है तो कहता है कह कपी धर्मशीलता तोड़ी अंदर कहने लगा कि तुम्हारी धर्मशीलता कैसी है वो हम सुनीत ये चोरी कि तुम्हारी धर्मशीलता हमें भी मालूम हमने भी सुना है किसी धर्मशीलता तुम्हारी है क्या धर्मशीलता है दूसरे की स्त्री को तुम चुरा लाए उसका हरण कर लाए और इससे बड़ा धर्म तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कम धर्मात्मा तुम हो ऐसे बोलते हैं तो ये कोई धर्म की बात हो रहा है ये महाधर्म की बात है आ, तो कहते तुम्हारी धर्मशीलता ऐसी है सुंदर नहीं हो कैसी भलिया तुम्हारी धर्मशीलता है क्या देखी मैंने दूध रखी और दूसरी बात ये कि तुम ये कहते हो कि नीति यह है कि दूध को रक्षा करनी चाहिए दूध को मारनी चाहिए वो तो भी हमने देखा कि तुम दूध की कैसे रक्षा करते हो गुड़ <coughs> न मरो धर्म प्रतधारी तो तुम्हारे ऐसे धर्म प्रतिधारी तो तुम हो तुम्हें तो गुड़ मरना चाहिए मैं तुम धर्म व्रतधारी तो हो ही नहीं तुम निर्यधर्मी हो तुम तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो गुड़ मरने लायक अब इसमें जो है ये देखी मैंने दूत अखबारी दूत नये दूत अखबारी देखने के माने क्या है ये ये इसमें संकेत अंगद का दो तीन प्रसंगों की तरफ है एक तो रावण ने बहुत पहले जब उसने तीन लोगों को कर करी और जहां मंदिर देवालय तो और पूजा पाठ ये तैयारी होती थी एक विशाला पृथ्वी उन सबका वो विध्वंस करने लगा और जहां जहां नंदन का नंद बन वगैरह बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे देवताओं के थे उनको सबको उजाड़ने लगा तब इसका भाई रावण का भाई कुबेर रावण का भाई है उस कुबेर ने अपने घातृत्व के कारण से एक दूत भेजा रावण के पास और कैला भेजा कि अब बहुत हद्द हो गई है तुम्हें इतना जिस प्रकाश नहीं करना चाहिए तुमने मैं बहुत विजय प्राप्त कर ली बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त हो गया उसको संतोष करना चाहिए तुम्हें इस प्रकार के विनाशकारी त्याग नहीं करना चाहिए वो जो दूत आया था उसको रावण ने अपने जितने उसके अनुसद थे उनके कभी उसको मरम करो खड़ो तो वे सत्य सब, सब उसको मार करके नोट जांच के खा गए ये कहीं की कथा वाल्मीकि मणम हो कहीं कहीं हो इस प्रकार से जो मैंने दूत को कुबेर के दूत को इसके यहां के रावण के दरबार में वो सबका सब खा गए उसको मार के और ये कहता है मैं दूध की बड़ी रक्षा करता हूं मैं जीत जानता हूं तो ये तो ये गलत बात झूठ बात दूध ऊट की रक्षा का कुछ नहीं दूसरी बात यह हनुमान जी को देख था उसने अंजब ने तो देखने की बात करते हैं हनुमान जी को तुमने हनुमान एक दूध बनकर करके आए थे तुम्हारे यहां <coughs> तो तुमने उसको उनको जो है पकड़ा और पकड़ करके तुमने जो है उसको <coughs> उसको अच्छा कुमार को उसने मार दिया और तुम्हारी पूरी सेना को मार दिया तो तुमने भी उसको मारने के लिए कोई कसर उठा उठा के, के नहीं रखी <coughs> तुमने उसको पकड़ करके उसके पूछ में आग लगा दी सोचा कि पूछ में आग लग जाएगी जल जाएगा मर जाएगा ये सारे उपाय तुमने किए तुमने हनुमान की कोई रक्षा नहीं की मारने का उपाय क्या उसका वो तो कहो कि विभीषण ने आकर के छोड़वा दिया हनुमान जी को नहीं हनुमान जी को तुम्हारे निशाचर लोग खा जाते सबसे पहले सक। जैसे उसको खा गए कुबेर के दूध को जैसे हनुमान को भी खा जाते तो वहां तुम दूध की रक्षा करने वाले तुम नहीं हो वो भी देख लिया और दूसरे ये देखा अंजन भी ये कहता है कि है एक हम स्वयं दूध है और हमारे ऊपर तुम्हारा फल नहीं चलता इसलिए तुम ये कहते हो कि हम तुम दूर समझ करके हम हमको तुम तुमको छोड़े देते हैं हम अपने अनुभव से स्वयं देखते हैं तुम क्या हमें छोड़ने वाले हो ये तो हमारा बल है हमारी शक्ति है भगवान की शक्ति है जिसके कारण से हम इतने बोल रहे हैं और इतने निर्भय उतर के बैठे हुए हैं नहीं तो तुम जैसे लोग दुष्ट लोग हमको छोड़ नहीं सकते तो ये दूतों की बात जो है। कहते हैं कि देखी मैं दूतर कवारी और गुड़ न धर्म धर्मवृत धारी ऐसे तुम धर्मव्रतधारी है तुम्हें तो गुढ़ मरना चाहिए और फिर और धर्म की बातें बताते हैं पूछते हैं कि देखो एक तो तुम दूसरे की स्वीकार कर लाए और रावण की अधर्म की बातें जो मुख्य मुख्य हैं उन्हीं को बताते हैं वो कहते हैं नाथ कान दिन भगन निहारी जब तुम्हारी बहन शुरू में खा के नाचान काट ली वो जब तुम्हारे पास आई तुमने देखा तो तुम बड़े धर्मात्मा हो गए कहा कि उसने अपनी बहन से कि मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूं तो बहन ने तुम्हारी कहा क्या कहा है कि तुम धर्मात्मा बने बैठे हो मेरी तो नाच कान काट ली गई क्या भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब मैं कोई दूसरे को यह थोड़ी कर सकता हूं मैं जाकर के ये सेना लेकर के उसको मारू जा करके हिंसा हो जाएगी इसलिए क्षमा कि मैं तुम धर्म बिचारी इसलिए नाक कान्न काटने वाले को तुमने तो क्षमा कर दिया धर्म विचार करके कि यह बड़ा बहुत बड़ा धर्म होगा क्षमा बहुत बड़ा धर्म है इसलिए तुमने तो नाक कान्न काटने वाले के तो अपनी बहन के नाक कान काटने वाले को क्षमा कर दिया <coughs> मैंने लिये ये भी कोई रावण का धर्म चिंता नहीं है अब देखो हम तो इस प्रकार बोलते हैं ऐसा लगता है कि रावण ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया धर्मचिंता नहीं रावण जो वो अपनी शक्ति को समझ गया कि अब मालूम पड़ता है कि मैं मारा जाऊंगा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली पैदा हो गया है अब मेरा बस उसके ऊपर नहीं चलेगा इसलिए अपनी शक्ति के भय के कारण से वो जो है जाकर के सीढ़ी लड़ने के लिए नहीं गया और वो सीता जी का हरण करके चोरी करके बता की मृत्यु ने रचाई फिर तो कहते हैं धर्म सीता पर जब जागी कहते तुम्हारी धर्मशीलता सारे संसार में प्रसिद्ध है कौन नहीं जानता तुम्हारी धर्मशीलता को और फिर कहते हैं मैंने धर्मशील तुम नहीं हो कैसे तुम अधर्मी हो ये सारे संसार में प्रसिद्ध है और पावा तरफ नौ बड़ा भागी अब जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष हो तो उसके दर्शन प्राप्त हों तो कहेंगे वाह हमारे बड़े भाग्य के आपके दर्शन प्राप्त हों तैसे अंगत उनका उपहास करता रावण के हमें भी तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए एक धर्मशील व्यक्ति के आने से ये बड़े सौभाग्य की हमारी बात है अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारा जैसा अधर्मी दुनिया में कोई नहीं है तुम अपने आप को धर्मी समझते हो तुम्हारे जैसा धर्मी पापी दुनिया में कोई नहीं होगा और ये कहते हैं कि तुम्हारा दर्शन का हमने भी प्राप्त किया तो बड़ा सौभाग्य की बात है इसके माने ये हमारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे हमें दर्शन करने पड़े और तुम्हारे सूरज देख करके हम भी पाप हमारे हमें भी जो है हमारे किताब अर्थ ये हुआ <स्थिणागी> तुम्हारे जैसे अधर्मी के किसी को दर्शन न करना पड़े यही अच्छा है जब अंगजी ने इस प्रकार के कटवचन कहे तो आप ब्राह्मण क्या कहता है कि जन जल पसी जड़ जंतु कपि सखोक मम बाव तो मैंने अंगज की इन बातों से रावण को यह लगा कि माने हम दुर्बल हैं अंगज ये कहना चाहता है कि तुम अपनी कमजोरी के कारण से तुमने अपनी बहुम की नाकान जो कट गई उसका बदला तुम नहीं ले पाए तुम कमजोर सराह तो कहता है मैं कमजोर कहते हो तो नहीं समझते कितनी ताकत है तो अपनी ताकत बताने लगता है पहले धर्मशीलता की बात कर रहा था अपनी शक्ति की बात करने लगता है कैसे सके वो कहता पहले तो इनको डांटता है अंगत को कहता है कि जन कि तुम जल्पना मत करो जल्पना बदमत मत करो बेकार की बदमत तुम करते हो तुम्हारी बुद्धि जड़ है तुम समझते नहीं हो और जंतु तुम तो पशु पशु हो तो पशुओं को क्या ज्ञान कि वास्तव में राजा लोग कैसे होते हैं उनका धर्म क्या होता है तुम्हें कुछ पता नहीं है <coughs> और तुम बानर खे ब कीड़े में कूले पशु पक्षी जैसे तुम लोग सख और दुष्ट मैंने इतने देखो मैंने इतने दुर्वचन उनको भूल गया <coughs> जल कह दिया जंतु कह दिया कपी कह दिया कठ कह दिया जो जो उसको समझ में आ सकता था तो इसी राष्ट्र की से रामचरित में लिखने लाये जितनी गालियां थी वो रावण की लिखती अब तुलसीदास बस की बात नहीं थी ये से ज्यादा और कोई गाली लिखते जो रावण बोल सकता था अंगत के लिए बोल दिया अब कहते बिलोक माम बाव तो देखो मेरे बाबू को बाबूओं को क्या देखे कहते लोक पाल बल बिपुलशी दुखन हे तु सबराव ये हमारी दिशा हो जाए बीस की तरह से और लोकपाल और बहुपाल इतने राजा लोग जितने हैं तीनों लोगों के वे चंद्रमा के समान हुए तो हमारी बावें जैसे चंद्रमा को राहुल ग्रसित लेता है इस प्रकार से हमारी भूजाओं ने समस्त लोकपालों को ग्रसित लिया इंदिरादी को भी सबको ग्रसित लिया सब देवताओं को उसने जो है ग्रसित करने के लिए कितनी शक्तिशाली बुझाएं इन बुझाओं को दिखाया उसने कह रहे तो देखो हमारे बुझाओं के ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं ये घाव के चिन्ह जो बने हुए हैं ये विष्णुनाथ ने अपने चक्र छोड़े मेरे ऊपर और आकर के मेरी बागों में लगे तो बस ये चक्र करके मुथरे होकर उतर के चक्र गिर गए और हमारी बाहें नहीं कटी ऐसा मैं अपनी शक्ति इस प्रकार बताता है तो सक्तिशाली अपनी भुजाओं की दूसरी शक्ति बताता है मैंने एक तो ये कि युद्ध क्षेत्र में बाहें ये सब लोग कोई युद्ध में कोई काट नहीं सके एक से एक शक्तिशाली हुए अब कहते हैं दूसरी बात ये कि इनमें बल कितना है इनमें देखो कि पुण्य नम कर निकरे कमलन पर करे बास अब तो की कविता समझ लो चाहे रावण की युक्ति समझ लो अब कहते हैं कि रावण कहता है कि मेरी भुजाएं कैसे हैं आकाश रूपी सरोवर में, में मेरी भुजाएं कमल के समान और जैसे कमल के ऊपर हंस हो उस प्रकार से मेरी भूजाओं के ऊपर कैलाश पर्वत सहित भगवान शंकर जी सहित कैलाश पर्वत मेरी भूजाओं पर का टिकारा मैंने उठा लिया तो अब वो उठा लिया साधारण बात है अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत उठा लिया बात इतनी है लेकिन अब उसको कैसे हो गया कि अब एक उदाहरण जैसे कि मानसरोवर है समुद्र सरोवर है और नीला नीले रंग का मानसरोवर पानी है और उसमें फिर कमल खिले हुए हैं उन कमलों के ऊपर हंस रहे हैं जैसे इस प्रकार से उसी प्रकार से मानसरोवर जैसा क्या है ये आकाश मानसरोवर जैसा है उसमें जैसे मानसरोवर में कमल है उसी तरह से मेरी भूजाएं कमल के समान है जैसे जैसे मानसरोवर में हंस हो उस प्रकार से मेरी भूजाओं के ऊपर सफेद कैलाश करवत और भगवान शंकर भी इसके ऊपर मैंने उठा लिए भूजाओं पर वो ठीक है तो ये इस प्रकार से समानता दोनों की हो गई और अलंकारिक भाषा में उसने अपने भुजाओं के बल का वर्णन किया एक बात यह हो सकती है कि मानसरोवर भले ही हो आकाश मानसरोवर एक जैसे हों रंग के कारण से दूसरी बात यह भी हो सकता है कि रावण की भुजाएं कमल के समान हों और वो हो मानसरोवर का कमल और रावण की भुजाएं उधर उनकी भी दोनों की तुलना एक सी हो जाए लेकिन कमल के ऊपर कमल तो कोमल होता है उसके ऊपर कोई कमल के ऊपर हंग से तोड़े बैठता है लेकिन ये कहता है हंस उसके ऊपर जैसे बैठा है कमल के ऊपर तो रावण अपने जो वो ये दिखाता है कि ये मेरी भुजाओं में इतनी जैसे कमल के ऊपर हंस भले ही न बैठ सकता हो और टूट जाए लेकिन मेरी भुजाएं इतनी शक्तिशाली है कि उसके ऊपर कैलाश पर्वत भी चढ़ा रहा भगवान शंकर भी चढ़े रहे लेकिन हमारी भुजाओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इतनी शक्तिशाली भुजाए ये दिखाना चाहता तो कमल और भुजाओं में इतना अंतर है यद्य भुजाएं कमल के समान है लेकिन सत्यशाली है कमल के समान कोमल नहीं है ये दिखाया जाता तो है कहीं कहीं इस प्रकार से भी कहते हैं कि घुमात्रा सकती वर्त लगाओ तो ये हो सकता है कि मराल के माने जो है वो जो भ्रमर का जो बच्चा है छोटा भ्रमर पैदा हुआ हाल का उसे भी मराल कहते हैं तो कमल के ऊपर जैसे भ्रमर हो तो भ्रमर तो कमल पर तो बैठ सकता है और कमल उसे टूटेगा नहीं और भ्रमर का भी छोटा बच्चा हो छोटा भ्रमर हो अब तो वो उसके ऊपर बैठ गया कमल के ऊपर तो उसके लिए कमल को कुछ नहीं जान पड़े इस प्रकार अगर तुलना करें तो ये कह सकते हैं कि हाँ सर राम आपने बताता कि मेरी गुजाएं इसकी सत्यशाली है तो उसके पूर्व भ्रमर के समान कला पर्वत भी रखा रहा और जो वो भगवान शंकर जी रखे लेकिन भ्रमर होता काला इसलिए ज्यादा तुलना ठीक बैठती नहीं है तो उसने उसके जगह तो क्या क्या आप सर्व सफेद है तो कोई सफेद चीज उसको पर रखनी चाहिए तो उसने हंस हाँ को रखा है तो इस तरह से तुलना बनी अब आगे राह कहता है कि तुम्हारे एक अटक मान अंदर मोहसन भी कवन जो दावत तब प्रभु नारीतिर बलहीना अनुजतास सुख दुखी मलीना तुम सुग्रीव कुलद हमार वीरवत सोऊ सो। जाम मंत्र मंत्र ही अति बूढ़ा सो की हो ही अब समरारुआ शिल्प कर्म जान ही नल नीला एक अतिक महाबलशीला हवा प्रथम नगर ज ही जा रहा सुनत बचन का बाली कुमारा सत्य वचन कौने शर काी सखीन पुरदा रामन नगर अल्प कतिदाई सुनेस वचन सत्यकोकायी जो अति सुबत सराय उवन